श्री श्रीरामकृष्ण कथा परिशिष्ट प्रभु श्रीरामकृष्णो भक्तृद्रादीना मठ से भ्रातृण वैराग्यम तथा योग योगवासीठ संकर्तनानंद तथा नृत्य महोदय शनिवासरे सगत बुधवार पंच दिना मठे स्था अर मे मासमो दिवस सप्ता वर्षे शतम भक्ता गृहस्थभक्ता रविवासरे मठदर्शनाथ आग्छति इद् जोगवासीग्रंथ प्राय पठ्य महोदय प्रभो श्रीरामकृष्णस सकाशवाशिष विषय किंचितित्कृतबुद्धिसत् किंचित जोगवासिष्ठ से सोहमेंट भाव से सामश्रया भु वारीतवां किंच अवद सब्य सक वर मटर्मोद्रक्ष्यति मठ से भ्रातण सोगवाशिष्ठ समत, विषय एवं प्रसंग उत्थि मटर्मोदय अस्त योगवाशिष्ठे ब्रह्म ज्ञान प्रसंग कीदृशा क्षुधा तृष्णा सुखम दुखम एक माया मनोनाश एवं उपाय मास्टर मटर्महोदय मनोनाशाद अनतर यति त्रम्ह नवा, वाला आम मास्टर मटर्मोदय श्री प्रभु अपी तद वचनम तचनम नग्न महाराज तम तद्व वचनम अवदत् अस्तु वशिष्ठ रामाय संसार निर्वाह कर्तम उपदेश प्रादा एवं किंचित दृष्ट राखाड़ क्वें कालपर्यतं तो नाप्तवावतार ना न एतम विध नीक्रीय सेलाप प्रचलस्मे नरेन्द्र तारक तथा अप्रह अपर कस्कती प्रत्यावृत्त तोनगरे भ्रमणाइच्छा आसत नौका नाव ते, ना ते आगम्य उपष्टा योग वशिष्ट प्रसंग प्रचल नरेन्द्र मास्टर महोदय प्रतिम थन्ती। अपी लीला विछे अच्छे मास्टर मटर्मोदय आम योगवाशिष्ठ अस्चित किंचित किंचिति दृष्टवा लीलाया ब्रह्मज्ञानम अभूत नरेन्द्र आम अभीवाद किंच विदुरथ नृपचालाल सटर महोदय आंस्ते नरेन्द्र वन से वर्णना कीदृशी रमणी कमश्चि देश के पद्मनामको नृपा लीलाख्या लीला सहधर्मि आस्त लीलाुह अमृतका भगवत सरस्वत्या आराधना तैय पत जीवात्मा देहत्यागानमें गृहकथे अवरुद्ध स्थातीम वर लब्धवती पत्यो मृत्यो अन यीलयामता सरस्वतीदेवी त आविर्भूय लीला लीलाय तत्पदेश जगन्मिथ्या तथा ब्रह्म कवल सत्यमित सुचारूपेण प्रबोधयत सरस्वतीदेव अवदत्व पद्य पति पूर्वजन्मशिनामा कशन ब्राह्मण आसत तवलम अष्टिवसे पूर्व देहत्याग अभूत अभी चानें तस्वात्मा गृह अवस्थित अस्था अस्क स्थुना नृपति भूत अनेक वर्षा राज्यभोगा एक मबल संभव वस्तुतलौ न स्थिबल सरस्वतीदेव सा सूक्ष्मदेहन प्रोक्त वशिष्ठब्राह्मण विदुरथ नृपोर राज्य पर्यट्य सगता सरस्वतीदेव कृपया विदुरथ से पूर्वस्मृति सनतरम एक युद्ध तस्त्यागे तरह जीवात्मा पद्मजरी प्रवेश मठ से भ्रातृण प्रत्यहम गंगास्ना तथा गुरुपूजन नरेन्द्राद गंगास्नाथ गच्छ महोदय अभी स्नाती सूर्यातप प्रेक्ष्य मटर्मोदय आतपत्र गृह वराहनगर निवासीुक्त शरच्चंद्र अतनाथ जाति अत्र भाचार्यनिष्ठ गृहस्थो ब्राह्मणों युवक मठं सर्वदा आयाति कियसे पूर्व अवता वैराग्यालम पूर्वक अटिता मटर्मोदय शरदं प्रति पह, तद, वदतु मास्टर अत्यात नरेन्द्र त वद आतपत्र गृण मटर्महोदय हास्तास्कंधे प्रोक्षवस्त्र गृहत् मठ तो मगेण प्राणिघट्ट उतरतीृतकाशाया अ वैशाखश अह अत्य सूर्यातपोदय नरेन्द्र प्रति आतपलघनपीडा सामग्रीसस्थिता नरेन्द्र शरीरम वैराग्य प्रतिबंधक न वावत देवन्द्रमोद मटर्मोद हस्त प्रवृत्त तथा चिंतित आरभ आरभत कवल की शरीर स्ना भक्ता मठम प्रत्यागता तथा पाद प्रक्षा प्रभो श्रीरामकृष्ण से प्रकोष्ठ प्रविष प्रणमपूर्वक श्री प्रभो पादप्दन पुष्पाजलिप प्रादा पूजा प्रकोष्ठागमनेरेंद्र कंचि विलंब अभूत गुरम महाराज प्रणम्य पुष्प ग्रहीतं अगछत दृष्टवा यु पुष्पात्रे पुष्प नास्त सहसा अवदत पुष्प नस्त पुष्पात्रे दैये बिल्वपत्र आसन ते चंदन रक्षितावेदित सकृद घंटाध्वनि पुनः प्रणम्य दस्यूना प्रकोष्ठ गिष्ट दस्यूना प्रकोष्ठ दें प्रकोष्ठ तथा कालि तपस्व प्रकोष्ठ मठ से भ्रातर आत्मनों दैत्यान अभीदति स्म यकोष्ठे सर्वे उपावन तकोष्ठ दस्यु प्रकोष्ठा स्म ये निर्जने ध्यान धारणा तथा अध्ययना अकुवन सर दक्षिणस्थे प्रकोष्ठे ते निवस रुद्ध कालीद तस्वीन प्रकोष्ठे अगका अतिषत मठ से भ्रतर अवदं कापस्न प्रकोष्ठ काली तपस्वी प्रकोष्ठ उत्तरतकोष्ठ तर उतर दिवता प्रकोष्ठ तस् प्रकोष्ठे दंडा नीराजन दर्शन करक्य स्म तथा भक्ता आगम्य देंव प्रणाम अकुवन नैवेद्य प्रकोष्ठ उत्तरतु प्रकोष्ठ तत्को अतिदीर्घिस्था भक्ता आगछति चेद प्रकोष्ठे तब्यर्थना क्रीय से स्म दस्यु प्रकोष्ठ उत्तरत एकुद्र प्रकोष्ठ भात पान प्रकोष्ठाई अभी दम अक्ता भोजनम अकुव दस्यु प्रकोष्ठ पूर्वकोणत इकामन उत्सव चेदस्मयने भोजनादवत इमयन से उतरत पाकशाला देव देवको तथा काली तपस्व प्रकोष्ठ पूर्वत आलिंदम आलिंद दक्षिणपश्चिमकोड़हगर क्याचिश्रंथागारे सकल प्रकोष्ठा दी तलोपरी कालितपस्को तथा समित ग्रंथ मध्यभागे एक तल तल, तलारोह सोपान भक्ता नाम भोजन प्रकोष्ठ से उतरते छदारोहण सोपानरेंद्राद मठभ्रात्र तत्सोपन द्वारा संध्या काले अंतरा अतरा छदारोहण करतव त्र उप्य ते ईश्वर आश्रि नाना विषय आलप क्विद्वा प्रभो श्रीरामकृष्णस विषय आलाप् क्वचिवा शंकराचार्यु यशु ख्रीष्ट वे आलाप क्वचिवा हिंदुदर्शन विषय आलाप् क्वचिवा पाश्चातर्शन विषय आलाप वेदपुराणतंत्र विषय आलाप् दस्यु प्रकोष्ठे उपवश्य नरेन्द्र तस् दैवदुर्लभक भगवन्ना गुणकीर्तन कौती शरदम तथा अन्यान भ्रातृन्ग्पयतीम काली प्रसाद वाद्यवादन शिक्षे स्म एक प्रकोष्ठ नरेन्द्रो भ्रातृ सबावार हरिना संकर्तने आनंदम अकोत्था सदानंदम युगप नृत्य स्म नरेन्द्र तथा धर्मचारन तथा, धर्म तथा कर्मयोग नरेन्द्रो दस प्रकोष्ठ उपविष्ट अस्त भक्ता उपा स चुनीलाल मटर महोदय तथा मठ से भ्रतर धर्म प्रचार से प्रसंग उत्थरमोदय नरेन्द्र प्रति विद्यासागरो वदती अहम वेत्रघाता ईश्वर विषय कस्में न वच् नरेन्द्र वेत्रघातभर महोदय विद्यासागरो वदती मृत्यो ऊर्धम वेम सर्वे ईश्वर समीपं गता मन्यता केशवस यमदूत ईश्वर सीप नीता केशवस अवश्य संसारे पापाक आचरीत यदा प्रमाणी जाता तदाईर सियाद्वा वेद असर पंच विशति वेत्रघाता क्रीयता म्यता अहम नीता सियाद्वा अहम केशवस या बहुत अन्य आचरीत तदर्थ भेद्राघाता देश अभूत तदनी सियाद्वा अहम अवदम केशवस अहम एवं बोझिता तत्व कर्म कर दूता केशवसैनमें पुनः आनयत आगते तस्या तेत अस्मै उपदेशो दत् थया स्वय ईश्वर विषय न किये पुनः परस्में उपदेशो दत् अरे कोस् अन पंच विंशति वेत्राघात क्रीयता हाष्यम अतो विद्यासागरो वह सोम परेराघात सहन सम हाष्यम अहम स्वयं ईश्वर विषय किमें न अवछा पुनः पर प्रवचन कररेन्द्र येन एक न अवगत तेन अपर पंचक कथम अवबुदम मास्टर महोदय अपरम पंचक्र महो ये न अवगत स दया पराव आवग, अवगत कथम विद्यालय कथम अवागछत विद्यालय निर्माय बाल के विद्याशिक्षा दिया तथा संसार प्रवेश विवाह कृत्पुत्रीण पुत्र, पितृत्वलाभ एवं वरम एकदद कथम अवगछत ये एक यहां अवगछति मास्टर मटर्महोदय स्वागत श्री प्रभु अवद सत्यम य ईश्वर अवगतवा सर्वछति किंच संसार पालनम, विद्यालय स्थपनमेंट विषय विद्यासागर अवदत यजोगुणाव्यागर विद्या दया अस् इत अवद्रजो गुणस्थ रजोगुणों दोषा भोजनादे अन मठ से भ्रातरो विश्रा्य मणिचुनीलाल्च नैवेद्य प्रकोष्ठ से पूर्व दिशि ये अंत प्रकोष्ठगमन सेरोपरी उपवेश आलपत चुनीलालो वजती कथम तेना श्री प्रभो प्रथम दर्शन प्राप्त संसारों नोचते स्म एकदा बही अगछत तथा तीर्थभ्रमणम अकोत्तर सकलालाप कौती कियत्में नरेन्द्र आगम्य समीपात उपष्ट योगवाशिष्ठ प्रसंग प्रचल स्म नरेन्द्र मणि प्रति किंच विदुरथ से चांडाल्य प्राप्ति मणि किवण प्रसंग कथियस नरेन्द्र अहो बहता पटित मणि आम किचि पठित नरेन्द्र कि अस्तक पढ़ी महोदय न गृह किंचितिद अपठम नरेन्द्र कणीयांस गोपालकूट सी आने वजती कणीयान गोपाल किंचितिज् ध्याय स्म नरेन्द्र गोपाल प्रति अरे ताम्रकूट सोजन कुर ध्यान किं भोह आदौ श्री प्रभो तथा साधो सैवा प्रस्तुति विधाव्या तनम आदौ कर्म तथो ध्यान त समेश हास्य मठगृह बस्मत संलग्न दीर्घायतन भूमिखंडम त्र अने द्रुमा सीमा नहोदय वृक्षतलेका उपष्ट अस्त अस् प्रसन्न सगता वेलावादन मिता सैत्टर महोदय वंती एतावती दिना क्वच तव तैह अभवं तैसल जाता कदा आगत प्रसन्न अद आगत आगम्य साक्षात्तवां मटर्मोदय अहम बृंदाव प्रति प्रस्थित पत्र लिखित वय अत्य उद्विघ्नागछ को नगर यवत्म उभयो हाष्यम मटर्मोदय हा। आशताम किंचितिद आलाप कुर शुणोमी प्रथमतः क्व अगछ प्रसन्न दक्षिणेशर कालीरम त्र एकरात्रि निवस मटर्मोदय सहां हाजरा महोदय सेद्म कीदृशो भाव प्रसन्न हाजरा वजती मानम कृश गणयसी उभयो हाष्यम मटर्मोदय सहां तैया कि उत्त प्रसन्न अहम तूषि अति मटर्मोदय तत प्रसन्न पुनः वदती मदम्रकूटम आनीतवां उश्रम क्छति हाष्यम मटर्मोदय तत क्व गस क्रमण कौन नगर अगछं एकत्रौ पति अतिम अतिकदूर यामी अचित पश्चिम देश सेल यानशुल्कृते भद्रजना अपृछम यद्यस्टर महोदय ते किम अवदत प्रसन्न वदीप्यक प्राप्त शक्य रेलयानपरक्रयणशुल्क को दोगभाष्यम मटर्मोदय सह कि आसी प्रसन्न एकम्वा वस्त्रखंड परमहंसदेव प्रति, प्रति आसमें अभी न प्रदर्शन